श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ बारह बारह अप्रैल अठारह सौ पचासी बलराम के मकाम पर श्री राम कृष्ण स्वयं की साधना का वर्णन श्री रामकृष्ण कलकत्ते में भक्तों के साथ बलराम के बैठक खाने में बैठे हुए हैं गिरीश मास्टर और बलराम हैं धीरे धीरे छोटे नरेंद्र पलटू द्विज पूर्ण महेंद्र मुखर्जी आदि कितने ही भक्त आए ब्राह्म समाज के के सान्याल और जय गोपाल सेन भी आए हैं स्त्री भक्तों में से भी बहुत सी स्त्रियां आई हुई हैं वे चिक्की आड़ में बैठी हुई श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं मोहिनी मोहन की स्त्री भी आई हुई है लड़के के गुजर जाने पर इनकी पागल जैसी अवस्था हो गई है वे तथा उनकी तरह शोक संतप्त और भी कितनी ही स्त्रियाँ आई हुई हैं उन्हें विश्वास है कि श्री रामकृष्ण के पास अवश्य ही शांति मिलेगी रविवार 12 अप्रैल अठारह दिन के तीन बजे होंगे मास्टर ने आकर देखा श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ बैठे हुए बैठे हुए अपनी साधना और अनेक विध आध्यात्मिक अवस्था की बातें कह रहे हैं मास्टर ने आकर श्री रामकृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया और उनके आज्ञा पा उनके पास बैठ गए श्री रामकृष्ण भक्तों से उस समय साधना के समय ध्यान करता हुआ मैं देखता था एक आदमी हाथ में त्रिशूल लिए हुए मेरे पास बैठा रहता था मुझे डराता था अगर मैं ईश्वर के चरण कमलों में मन न लगाऊं, तो वह वही त्रिशूल भोग देगा मन न लगाने पर छाती में त्रिशूल के बिंधे जाने का डर था कभी माँ ऐसी अवस्था कर देती थी कि नृत्य से उतर कर मन लीला में आ जाता था और कभी लीला से नृत्य पर चढ़ जाता था जब मन लीला में उतर आता था तब कभी कभी दिन रात मैं सीता की चिंता किया करता था और सदा मुझे सीता के रूप भी दिख पड़ते थे रामलीला अष्टधातुओं से बनी हुई राम की एक छोटी सी बाल मूर्ति को लिए सदा मैं घूमता था कभी उसे नहलाता था कभी खिलाता था मैं कभी कभी राधा कृष्ण के भाव में रहता था उन रूपों के सदा दर्शन भी होते थे कभी फिर गौरांग के भाव में रहता था यह दो भावों का मेला था पुरुष और प्रकृति के भावों का इस अवस्था में सदा ही गौरांग के दर्शन होते थे फिर यह अवस्था बदल गई तब लीला को छोड़कर मन नित्य में चढ़ गया सहजन के पत्ते और तुलसी के दल सब एक जान पढ़ने लगे फिर ईश्वरीय रूप देखना अच्छा नहीं लगा मैंने कहा तुमसे दो विच्छेद हो जाता है तुमसे तो विच्छेद हो जाता है तब मैंने उनसे अपना मन निकाल लिया कमरे में देवी देवताओं की जितनी तस्वीरें थी सब हटा दी केवल उस अखंड सच्चिदानंद उस आदि पुरुष की चिंता करने लगा स्वयं दासी भाव से रहने लगा पुरुष की दासी मैंने सब तरह की साधनाएँ की है साधना तीन तरह की है सात्विक राजसिक और तामसिक सात्विक साधना में उन्हें व्याकुल होकर पुकारा जाता है अथवा केवल उनका नाम मात्र लिया जाता है कोई दूसरी फलाकांक्षा नहीं रहती राजसिक साधना में अनेक तरह की क्रियाएँ करनी पड़ती है इतने बार पुरस्रण करना होगा इतने तीर्थ करने होंगे पंचतप करना होगा चारों से पूजा करनी होगी यह सब तमसिक साधना तमो का आश्रय लेकर की जाती है जय काली क्या तू दर्शन नहीं देगी यह देख गले में छुरी मार दूंगा अगर तू दर्शन न देगी इस साधना में शुद्धाचार नहीं है जैसे तंत्रोक्त साधना उस अवस्था में साधनावस्था में बड़े विचित्र विचित्र दर्शन होते थे आत्मा का रमण मैंने प्रत्यक्ष किया मेरे ही तरह का एक आदमी मेरी देह में समा गया और सठ पद्मों के हर एक पद्म में वह रमण करने लगा छो पद्म मुदे हुए थे उसके रमण के साथ ही हर एक पद्म खुलकर ऊर्द्व हो जाने लगा इस तरह मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध आग्रा आज्ञा और सहस्त्रार्थ सब पद्म खिल गए और मैंने प्रत्यक्ष देखा उनके मुख जो नीचे थे ऊपर हो गए